दक्ष प्रजापति की सबसे छोटी नादिनी कन्या थी जिनका नाम था सती सती का, का विवाह देवादेदेव महादेव से संत मैत्र ऋषि के थे विदुर जी इनके कोई संतान नहीं है विदुर जी ने संत मैत्री ऋषि से कहा है मैत्री ऋषि आखिर ऐसा ससुर जवाई में क्या हुआ जिसके कारण सती ने अपने ध्याय का त्याग कर दिया संत महित्रे ऋषि कहते विदुर जी एक समय दक्ष को प्रजापति बना इंद्र से बड़ी गति प्रजापति इंद्र से बड़ी गति जब दक्ष प्रजापति को यह मिल गया तो दक्ष प्रजापति में अहंकार आ गया ये सभा में देर से आता था क्यूँ देर से आता था कि हम जायेंगे सभा भरी होगी हमें देखकर लोग खड़े हो रहे हैं हमारा स्वागत करेंगे बड़ा आदमी सबसे देर से आता है एक वक्त ये सभा में आया तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता विराजमान है जैसी सभा में आया तो ये चारों तरफ निगाह मारता है अहंकारी आदमी व्यक्ति चारों तरफ निगाह क्यूँ मारता है तो देखते है कि कितने लोग खड़े हो रहे हैं कितने लोग बैठे हैं हमारे लोग कितना स्थापित कर चारों तरफ मिला दस प्रजापति की नजर पड़ी ब्रह्मा विष्णु महेश देव देवताओं पर विष्णु जी को देखा ये खड़े नहीं हुए बोले कोई बात नहीं ये हमारे दादा है ब्रह्मा जी पर दृष्टि पड़ी ये खड़े नहीं हुए बोले कोई बात नहीं ये तो हमारे पिताजी पर जब शिव जी पर पड़ी कोई तो लाल किला बोले ये क्यों नहीं खड़ा हुआ ये तो हमारे दामा है छोटा है मैं बड़ा हूँ मेरा ससुर हूँ इसे सम्मान देना चाहिए हूँ ये खड़े तुरंत सभा में प्रवेश करते हुए दस प्रजापति श्रुयताम ब्रह्म ऋषियों में कहा देवा समाज साधुना भवतावत्यम नाग्यानाम करता श्रुयताम मेरी बात ध्यान दे कर सुन ब्रह्म ऋषि जितने देवता जितने ब्रह्म ऋषि यहाँ पर बैठे हैं सब मेरी बात ध्यान देकर सुनो लोग इन्हें साधु कहते हैं वास्तव में शादी नहीं नाग क्या नाम क्या मत करता है ये हम लोग लोकपालों की धूल में मिलाती है लोग यहाँ वहां देखने हमारा दक्ष किसों के दक्षण का यहाँ कहाँ देखते हो वो सामने बेटा शिव ये नाम का शिव है काम कश्मीर शमशान जैसे गंदे स्थान पर रहता है ये कभी हँसता है कभी रोता है ये नरमुंडो की माला गले में धारण करता है भूत के साथ इसके संगी है और सांपों की माला बिच्छुओं को धारण करता है देखी बंदर की और मेरी बेटी सती के नेत्र हिरण की जैसे उसकी हिरण जैसी फिर भी मैंने बंदर जैसी आंखों वाले से अपनी कन्या सती का विवाह कर दिया यह अधर्मी है अरे ये तो वही हो गया कि किसी अधर्मी को वे पढ़ा दिया जाए अधर्मी जैसे मांस खाने वाला हो मदिरा पीने वाला हो झुम्रपान करने वाला हो और उसे वेद की शिक्षा दे दी जाए ये बात तो वैसे ही होने कितना बुरा भला कहा दस प्रजापति ने महादेव को संतों ने इसकी बुराइयों में तारीफ निकाली दस प्रजापति ने क्या कहा कि शमशान जैसे गंदे स्थान पर रहते वास्तव में शमशान पवित्र है क्योंकि जब कोई मरता है तो उसके शरीर को साफ सुथरा करके शमशान में लेकर जाया जाता है और दूसरी बात यह है कि शमशान की भूमि ज्ञान की भूमि है क्या ज्ञान मिलता है बोले जो कुछ बड़ी बड़ी बात करता था ये तो तर जल गया दफन कर दिया पड़ा है ज्ञान मिलता है दूसरा इसी ने कहा कि कभी हंसता है और कभी रोता है तो शिव जी का एक नाम है रुष्टा, आशुकोषण शंकर जी अगर तुरंत नाराज हो जाते हैं तो तुरंत मान भी जाते हैं इसलिए इनका नाम क्या है आशुतोष आशुतोष महाभया बुझे बुझे तो ज्योति ने भया नित्यो माँ मृत्यू आशी सोच ली दक्ष ने क्या कहा कि अधर्मी है लेकिन वास्तव में शंकर भी नहीं। महादेश की अधर्मी नहीं क्यूँकी महादेव की सवारी क्या है बैल और बैल को क्या कहा गया है धर्म कहा गया कल आपने कथा में सुना कि बैल जो धर्म तो धर्म में बैल और जिसकी सवारी धर्म हो वह तो धर्मी नहीं हो फिर दत् प्रजापति ने कहा ये भूत प्रेतों का संगी है एक वक्त बेचारे भूत प्रेत रोते रोते महादेव के पास आए बोले हमारा कुछ जीत है महादेव बोला क्या हुआ बोले साहब जिस घर में जाते हैं या तो कोई हमें नींबू में डाल देगा या कोई नारियल में डाल दे या तो कोई बोतल में रहता है शंकर जी ने कहा आओ हमारे पास हम आपको बना देंगे। जिसको जगत ने ठुकराया उसे महादेव ने तो पनाथ प्रजापति ने क्या कहा कि सांप विक्षुओं की माला पहने लग जाए इसलिए शिवजी का एक नाम है भुजगिंद्र हारा के एक वक्त बेचारे साहब भिक्षु रोते रोते महादेव के पास बोले साहब हमारा कुछ कीजिए। बोले क्या हुआ बोले जो देखे पैर से कुचल भगवान शिव ने का चिंता मत करो हम तुम्हें अपने अंगों पर धड़ना चाहिए इसलिए कहते हैं जगत ने जिनको कह दिया दूषण उसे बना दिया महादेव ने आभूषण भुज तो गिंद रहा इस तरह से दक्ष ने तो बड़ी निंदा करी फिर यहां पर जो है शिवजी जी शांत कुछ नहीं कर दक्ष से रहा नहीं गया और दक्ष ने शिवजी को कह दिया कि अब मैं इसे शिकाप देता हूँ कि किसी यज्ञ में से भाग नहीं दिया शिव शिवजी ने कहा बेड भले आपको पूरा भला कह रहा और आप बोले हम बेटे हरी हरि निंदा सुने जो कहा हरे निंदा सुने जो कहना पाप गौ घाना ओहे पाप गौ घात समान हरी हर नि सुनेही जोना पाप गु भात समाना हरी, हरी और हर हरि कोण भगवान श्री हरी की और हर कौन बोले महा जो कृष्ण भक्त होकर शिव जी की निंदा करे वो तो पापना है और जो शिव भक्तों पर कृष्ण निंदा करें वो पाप नहीं उसने मानव गौ हत्या का पाप कर दिया दस प्रजापति ने श्राब स्वरूप दिया और वहां से चले गए नंदीश्वर खड़े हैं नंदीश्वर ने कहा ये दस अपने आप को तो क्या समझते हैं? ये हमारे महादेव की मानता को नहीं जानता अरे वो तो सत्यम शिवम सुंदर खान कोई उनका उस तो वक्त जो है नंदीश्वर ने कह दिया कि इस भैं भैं हमारे भोले बाबा को बुरा भला था मैं श्राप देता हूँ इसको बकरे का सर देखता भरभुरी दाढ़ी बनाते नंदी ससुर जमाए का झगड़ा तू क्यों बीच में हे भरगु तेरे जैसे वेदपाती ब्राह्मण भिकारी बन जाए कोई तुम्हें नमस्कार ना करे तुम ही सबको नमस्कार करोगे और घर लेकर अपनी विद्याओं को बेच दिया करोगे और चार पात छोड़कर सब जगह भोजन पाल लिया करोगे भरगुड़ी सी जोशिया हे नंदी जब मैं भी शिव भक्तों को श्राप देता हूँ कि अब उनका भी यज्ञ में भाग बन कई यज्ञ में भाग इतने में भरगु ऋषि बार बार विष्णु विष्णु विष्णु कर रहे शिवजी शौक हैं। शिवजी ने कहा देखो ये भरगु ऋषि को और आग लगाने लगे क्योंकि अब तक अब तक जो नंदीश्वर ने श्राप दिया ब्राह्मणों को दिया है, और भरगु ऋषि बार बार विष्णु विष्णु क्यों कर रहे थे कि नंदी के कानों में विष्णु की शब्द चला जाए और नंदी वैष्णवों को भी श्राप दें अरे शिवजी ने कहा ये तो अनंत तो हो जाएगा अगर नंदी ने वैष्णवों को बुरा भला कह दिया तो मैं कुछ नहीं कर सकता वैष्णवों की बड़ी है एक जाति के ब्राह्मण को भी वैष्णव बनने के लिए वैष्णवों की शरणा गति में जाना पड़ता और क्या है वो वैष्णव शुद्ध हो किसी भी जाति अब तो वैष्णव की कोई जात नहीं होती वैष्णव तो वैष्णव ही और सनातन धर्म को बचाने वाले कौन हैं वैष्णव है न चला जाता है सनातन धर्म और जितने महापुरुष जितने महाआचार्य जो आए हैं वैष्णव आए सब कलयुग में, इतने महाप्रभु कलयुग में रामानुजाचार्य कल युग में रामानंद स्वामी तो कलयुग में आए महाप्रभु बल्लभाचार्य ये भी कितना है कलियुग के अंदर श्री निवारका आचार्य जी ये भी कलयुग में महारुष नवल है कलयुग जितने महापुरुष जो आये नितने वैष्णव है ये सारे साथ भी वैष्णव ये सारे वैष्णव है जितने भी वैष्णव कि है किलियुग में और सनातन धर्म को जन्म ऐसे वैष्णव को हम बारम्बार नमस्कार करते वंचा कलपति भय कृपा भैर पति का नाम पावने वैष्णव भय नमस्म के जन्म लिया धर्म को खत्म करने के लिए अब भी वैष्णववाद तो है में जो गुरु बने कर बैठे है पाखंडी उनका काम तमाम करने के लिए वैष्णववाद अब इन भगाएंगे तो ये सिलसिला पहले से चलता आ रहा है आज से नहीं है जो आप पहले देखे पहले धर्म भला फिर डाउन हो गया फिर तो जिसने जो जो अधर्मी थे जो नियमों का पालन नहीं करते थे उनका बोलबाला हो होने लगा लेकिन फिर क्या हो गया फिर जो ऊँच कोटि के अच्छे अच्छे वैष्णव आए ग्रंथों को जिन के भक्त बने वो दुबारा आया भूल गए ये वैष्णव ने क्या किया ये पापी लोग कभी खत्म नहीं होते हैं। पहले भी थे पापी आज भी हैं। पहले भी थे वैष्णव और आज भी ये सिलसिला चलता ही रहता है ऐसे भगवान के भक्तों को हम बारम्बार नमस्कार करते है तो भरगूर बार बार वैष्णव वैष्णव वैष्णव का शंकर जी ने कहा किसकना चुना हे नंदी चलो ससुराल की गाली तो सुन को सुननी चलिए चल जा दस प्रजापति ने अपने मन में बिछाण मान लिया शंकर जी को परवाह नहीं है उन्होंने तो बोला कि दो कहने यहां से लिए यहां से निकाल दिया इस बात दक्ष में का मैं नहीं छोड़ू मैंने जब यज्ञ में भाग बंद किया है तो मैं यज्ञ करूंगा और यज्ञ में से नहीं बोलूंगा तो मैं नहीं इसे भाग में भाग दूंगा तो कोई भी नहीं देगा कोई नहीं बुलाएगा वो कहते धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए टूटे फिर ना जुड़े जुड़े गांठ तो प्रेम का धागा उसको मत खींचो अगर वो चटक के टूट गया तो जुड़ेगा बोले तो गिठान मारकर जोड़ तो लोगे लेकिन लो गिठान उसके सामने नहीं आए और वही गिठान बांधनी दस प्रजापति दस प्रजापति ने एक यज्ञ किया कहा किया कंखल हरिद्वार में, सबको बुलाया पर शिवजी को निवेदन नहीं दिया जब दो मित्रों में थड़पड़ होती है तीसरा उसने ज्यादा आग लगाता आग लगाने का काम करता कौन उनकी तो देवताओं को पता है कि शिवजी को निवेदन नहीं है पर जान बुझ अपने जहाजों को सजाकर गाते बजाते हुए ये सारे देवता कैलाश पर्वत ही जा शिवजी शिव जी बेटे ध्यान अवस्था में स्वती जी ने कुछ लिया शिव गणों की ये सारे विमान कहाँ जा रहे बोले मुझे आपको नहीं पता बोले पिता के घर जा रहे और उन्होंने प्रजापति यज्ञ रहे सती जी सोच में पड़ रहे मेरे पिताजी के यहाँ उत्सव और मुझे नहीं बुलाया हो इसलिए भूल गए मात पिता के यहाँ गुरु जन के यहाँ और रिश्तेदार बंदु के यहाँ बिन बुलाए जाने में कोई दोष नहीं है ऐसा सोच कर सती जी महादेव के पास महादेव को नमस्कार बोले स्वामी सारे विमान कहाँ जाए शंतु जी ने कहा हमें हाँ नहीं पता कहा जाए अरे आपको नहीं पता सब आपको ये सब विमान आपके ससुर के घर जाए ये नहीं कह रही मेरे पिता के घर जाए क्या कह रही मैया आपके ससुर के घर जा रही और आपके ससुर जी ने यज्ञ रखा है सजा सुना तो है तुम्हें बोले हमेशा तो शिवजी ने कहा अरे कोई निवेदन आया उन्होंने स्वामी जी निवेदन भेजा होगा देख रही में। अरे जो खिल खिलाता हुआ दाँत निकालता देवता जा रहा है कोई औकात नहीं तुम्हारे पिता को ये याद है पर मुझे ही भूल गए हमें भूल गए सती जी ने कहा माता पिता के यहाँ गुरुजन के यहाँ और रिश्तेदार के यहाँ बिन बुलाए जाने में कोई दोष नहीं है शिव जी ने कहा ठीक कहा तुमने दोष नहीं है अगर वो प्रेम करते सगा भाई भी अगर वीर करें और बिना बुलाए अगर आपने उसके कार्य में आप चले गए तो आपका नहीं जाना नहीं जानते। क्या कैसे? आवते ही हरशे नहीं सने आवते ही <coughs> हरशे नहीं सने तुलसी न है तुलसी सीता क्या है बरसे में बोले ऐसी जगह पर संतुशा जी कहते हैं सोना बरस रहा हीरे मोती बरस रहे हो पर कभी मत जाना जहा आपका अपमान हो इसलिए शिवजी कहते हैं आज कह रहे शिवजी जी कब झगड़ा हुआ क्या हुआ उस बात को आज बता तुम्हारे पिता ने मेरा अपमान किया अरे आज का कोई जमा होता मैं तो नहीं मेरी कोई इज्जत नहीं फिर बाप मैंने ऐसा किया अब ना को तो मैं जाऊंगा ना कोई छोरा छोरी जाऊंगा धन्य महादेव कितनी पुरानी बात आज दर्शा रही है वो भी मौके पर वहां जाना ठीक नहीं है मुझसे देर करते क्या हुआ मैं अपने पिता को डांट कान ऐसी आपने क्षमा मानू शिव जी ने कहा तुम नहीं जानते। वो जानती घेर कर मुझे, मुझे पहले सुनाई अभी सुनाएगा। हम तो सुन लेंगे और मैं तुम्हारे स्वभाव को जानता हूँ तुम, तुम नहीं बर्दाश्त कर सको तुम सहन नहीं कर सको सती जी नहीं मानी बोले अब मैं तो जा रहा हूँ शिव जी के मना करने पर भी सती जी नहीं मानी और कैलाश पर उतर गई शिव जी सोच रहे के इससे पहले सती ने मुझसे कभी हट नहीं की क्या इसने कहते हैं है जो राम कोई है जो राम रुचि कहो करी तर्क बड़ा बहि सा का कहो करी तर्क बड़ा बहि सा का हो है सोही जो राम रुचि राीते राम जी क्या जाते मैं नहीं जानता इससे पहले सशी ने मुझसे कभी हक नहीं किया तो राम जी क्या चाहते है उसके चरित्र हम रामचरित्र मानव की ढांसी राम में रामचरित्र मानव के बालकांड में कथा आती है कि एक वक्त श्री शंकर जी कुम्भ ऋषि के पास पति जी को लेकर आए थे भगवान की कथा श्रवण करने सती जी ऐसी सो गई थी कथा सुन नहीं सके इसलिए उन्हें राम जी की महान पता लाना चाहिए कथा सुनकर कैलाश की ओर जायी रहते उस वक्त ऐसी लीला हुई कि भगवान श्री राम रामचंद्र जी की पत्नी को रावण हन करके लेते और उसी दंड कारण मन के अंदर राम जी सीता सीता कहकर रो रो कर शिवजी ने देख लिया अरे मेरे प्रभु शिव जी यहाँ लौट रहे कभी मां लौट रहे अरे जगतनाथ अरे प्रभु तो जी ने बोला क्या हुआ बोले मेरे प्रभु है बोले हाँ बोले मुझे भगवान कम लंपट पुरुष ज्यादा लगा लम्पट पुरुष कोई जूनू का गुलाब है अपनी बीवी के लिए रो रहा है और तुम उन्हें भगवान भगवान शिव जी ने तुम नहीं जानती ये लीला रही है नाटक कर रहा है भाई जो कलाकार हो नाटक करने वाला ऐसा नाटक दिखाए नाटक में डूब जाए ये दुनिया में नाटकोर नाटक करने वाले जो हैं वो ऐसा कमाल दिखा देते हैं और जो सच्चा कलाकार भगवान है वो कैसा कला दिखाया मेरे नाटक चलता है लीला चढ़ी बोले मैं नहीं मानती शिवजी ने कहा नहीं मानती तो परीक्षा लेना सती जी चली गई सीता बना भगवान श्री राम जी ने कह दिया मैया आपके जो स्वामी है वो धर्म ध्वज है जिनके रथ पर झंडा कौन सा ले रहा था धर्म बैल और धर्म जिनकी सवारी है वो कहा? ऐसा क्यों कहा सती मैया सीता बनकर गई है तो राम जी शिव जी का नाम कैसे उच्चारण करे धर्म की सवारी वाला तो मानो राम जी ये बताना चाहते हैं कि तुम्हारे स्वामी धर्म के महापुरुष हैं, धर्म जिनकी सवारी है तो आपको ऐसा करना ठीक नहीं है सती जी सौ गयी मैं सीता बनकर आई और इन्होंने मुझे पहचान लिया इसलिए अब मुझे विश्वास हो गया कि की आदगट वासना अब तो महाराज बड़ी चिंता करने लगी सकती सती श्री रामचंद्र जी के पास गयी सती श्री महादेव के पास गई लेकिन उस मन के अंदर सब जगह उन्हें इसका दर्शन हुआ, की शिवजी के पास गई, शिवजी पेड़ के नीचे बैठे थे शिवजी जी ने कहती हाँ सती नीली परीक्षा अरे परीक्षा खुलेगी जैसे आप जय जयकार करते हो मैं भी जय जयकार कर शिवजी को तो संशय होगा संदेह हो, संदे हो शिवजी ने कहा जरा ध्यान में जाकर देखे तो सड़ी परीक्षा लेकर आइए या भक्ति कर कर आइए शिवजी को वो घटना देखने के लिए कहाँ जाना पड़ा ध्यान में जाना शिवजी शिव जी चौंक गए मेरी माँ का रूप धारण कर लिया इसे। ये तो पाप नहीं है भगवान में और देव में ये अंतर होता है रामजी को ध्यान में जाना पड़ा ये कौन है रामजी जी तुरंत में जान गया ये तो शिवजी की पत्नी है सतीश और सती ने जो किया उसको देखने के लिए शिवजी को ध्यान में जाना पड़ा शिवजी तुरंत नहीं पकड़ सकते हैं उनको ध्यान में जाना पड़ा कि मेरी पत्नी कर कर के आई है लेकिन राम जी को ध्यान में जाना नहीं पड़ा तो राम और देव में बहुत है ऐसे भक्त वांछा कल शत्रु भगवान श्री हरि को हम नमन करते हैं और उनके जो भक्त थे परम भागवत उन्हें भी हम बारंबार नमस्कार करते हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे उस वक्त में शंकर जी ने मनी मन कह दिया कि अब मैं सती को स्वीकार नहीं करूंगा इसने मेरी माँ कामान किया है आकाशवाणी हुई हे महादेव आपकी जय हो जय हो जय हो आप जैसा परम भागवत नहीं हो सकते सौंप क्योंकि आकाशवाणी ने खुलासा नहीं किया जे जयकार किस लिए किया जाए आकाशवाणी ने जेजयकार इसलिए किया क्यूँकी कि कि शिव जी ने अपनी पत्नी का त्याग कर दिया था कि इसने मेरे प्रभु के चरणों में अपराध किया इसलिए आकाशवाणी ने जे कहा मतलब आपने धर्म के लिए अपनी पत्नी का त्याग कर दिया इसलिए देवों ने जय किया सती समझना ना सकती आगे चलकर सती जी को शंकर जी अपने उल्टे हाथ पर नहीं बिठाते थे सामने बिठाते थे सामने बिठाते थे इसलिए बिठाते थे कि अब तुम्हें शिक्षा की जरूरत है व्यास तो पीठ ऐसी कोई नहीं बैठ सकता सर व्यासठ के साथ कोई भी नहीं बैठ सकता इसलिए सब लोग व्यासपीठ के सामने बैठते शिक्षक थे जो शिक्षा से परिपूर्ण हो जाता है वो तो व्यासपीठ पर आ जाता है और जो शिक्षा में अधूरे हैं उनको सामने बैठना पड़ता है इसलिए शिवजी अपनी पत्नी को सामने बिठा देते, अपने उल्टे आसकर नहीं बिठाते थे क्यों अभी तुम्हें शिक्षा की जरूरत है अब पति जी समझ गए तो मैंने प्रभु के चरणों में जो अपराध किया है वो मेरे भोलेनाथ में जाए और मैं शिवजी के स्वभाव को जानती हूँ इस शरीर में मुझे वो नहीं स्वीकार करेंगे इसलिए सती मैया भगवान से प्रार्थना करती थी प्रभु मेरा ये शरीर छू इसलिए यहाँ पर शंकर जी कह रहे हैं हो ही है सो ही जो राम रुचि रा। राम जी क्या चाहते हैं मैं नहीं जानता राम जी सती जी की बात को पूरा करना चाहते क्यूँकी सती जी ने कह दिया है भगवान जी के प्रभु मेरा यह शरीर छूट जाए इस शरीर से मुझे महादेव अपनाएंगे इसलिए सती की बुद्धि भ्रस्त है सती ने कभी भी शिवजी की आज्ञा का अनादर नहीं किया कभी नहीं जैसे बोलते शिव जी सती वैसे ही करती थी लेकिन आज न जाने की बुद्धि को क्या हुआ शंकर जी ने कहा अपनी आने वाली नहीं अपने घरों को कहा जाओ सती को लेकर नंदीश्वर आदि करने गए मैया हम भी चलेंगे हम चले गए अरे चलो चलो मेरे पिता के घर यज्ञ नंदीश्वर ने कहा मैया हमारे होते हुए आप कैसे चलोगी अरे बेटो हम नंदीश्वर ने सती जी को बिठा लिया कुछ भूत गलो ने छाता लगा दिया कुछ भूत ग्रहों ने बाजे बजाए और गाते बजाते, बजाते श्री सती मैया को हरिद्वार कंकल वहाँ लेकर चलेंगे पिता के घर में महल में, में। जब सती मैया अपने पिता के दर...